बेहाल हो गया तो एक असुर ने बताया कि देव केवलम बकमत्र बलम बलमवलम्बा तो में है यतस्त जाता देव दम्भ संसंभारा गंभीरायंते बोले महाराज ये बक जो है बकासुर अब तो इसके बल का आश्रय करना चाहिए अब वो बगुल की जात दंभी होती है बगूला जाम भी होता है और ये जहाँ जाता है वही गहरा जाल दम्भ का फैला देता है तो बका सुर मानो दम्बासुर अब इसकी इससे काम लिया जाए याद कराया मंत्रियों ने पहले की बात इनके जीवन की एक घटना थी पहले की कंस की बोले आप कहा करते थे ना उस दिन सुनाया था आपने हाँ बोले ठीक आंग आंग मम सूरतम शै केवल स्थापना स्थापित हूं हां ठीक याद आ गई मुझे वो तो मेरा मित्र है बड़ा सुहृद है मेरा बकासुर उसको भेजा जाए तो ये बात पहले की बात क्या थी कि पूतना जो रही ना पूतना उसका ये भाई रहा बकासुर छोटा भाई रहा तो राक्षस था तो ये लड़कपन में साथ साथ खेला करते थे कंस और बक तो ये बक बड़ा बलवान था तो बक ने एक दिन कंस को उठा के मुंह में डाल दिया तो कंस ने बड़ा बल था तो अंदर जाके वो बाहर तो निकल आया इतना उसने बल दिखाया भीतर कि वो उसने उगल दिया वो निकल तो आया और फिर उसको उठा के पटका दी बक को लेकिन उसके बल की छाप पड़ गई उसके हृदय पर इसलिए पूछना दौड़ी पूतल ने कहा कि तेरे मेरे भाई को ऐसा कर दिया तो लड़ मेरे से पूछना बोली कहीं लड़ मेरे से तो सोचा कि कहीं इसमें बल ज्यादा हुआ ये इसने मार दिया तो तो बुद्धिमानी इसे कहा कि स्त्री आशा तुम हम युद्धम न करो हमें कदाचल अरे मैं कभी औरतों से लड़ता हूं क्या नहीं लड़ता स्त्रियों के साथ में तो बोले ठेक बोले आज से तू मेरी बहन हो मेरा भाई बकासुर शान में भराता तुम तुम्हें भगे नहीं आज से अपना ये संबंध हो गया कि तू मेरी बहन हो गई और बगा बकासुर मेरा भाई हो गया तो सबसे ही ये बकासुर को अपना भाई मानता और पूतना को बहन मानता तो पूछना बिछहरे के, तो के प्राण प्र, प्र, प्र, प्र, गई बहन बनने के नाते <laughs> अरे दुष्ट के साथ कोई नाता जोड़ दे तो उसका प्रण चला जाता है ऐसा है कि दुष्ट के साथ बहन भाई का संबंध भी करना बुरा अब बकासुर का भी भाई बना तो उसका भी होना ही चाहिए काम तो कल सुनी सोचा कि क्या है बलवान तो है ही उसको बुलाया आशा बंदी वो सोचा कि ये जो मिजको ही निकल गया था कितना बड़ा मैं प्रकांड बीर रहा मिजको निकल गया तो नन्ना सा बच्चा है उसको तो निकल ही जाएगा कोई बात नहीं तो बुलाया गया समझा दिया गया उसको सारी बातें अच्छी तरह से कि देखो इस तरह से वो लड़का है बोले वो वही वो जिसने बहन को मार दिया था वही लड़का हाँ बोले यही तो डर तो लगता हमको जाने कहीं मार दे तो कल से निकाल बस इतने बड़े बहादुर होकर वो तो स्त्री थी बिचारी इसलिए मार दिया तुम तुम तुम कभी उसके हाथ से मरने वाले हो। नहीं, नहीं। उत्साह आया बिछारे को तो वो वहाँ से चलने को तैयार हुआ अब यहाँ कथा शुरू करते इधर की कि स्वयं स्व वत्सु कुलम सर्वे पायुष्य कदा गत्वा पा गिवा पपुर जलम दृशोरर्बाला महासत्मुवस्थित तत्सुज्रभिन्नम गिश्युत सवै बको नाम महानसुर बुदकूपृक् आगत सहसा कृष्ण दीक्षतुंडो ग्र सद्दी कृष्ण महाबकग्रस्त दृष्टाराभ बंद्रििया विचेत तम ताूल प्रदंन लग्न गोपालूनुतरम जगद्गुरो सदाक्षत बकस्तुंडेन हंत पुनराद्यपद्यता तमापत समी तुंडद्याकसखा सकां पति पश्य पश्यसु बालेषु ददार लीलया मुदा बहुवीर दिव कथा तदावकार नंदन मल्लिक मीडिये चाणक शंख संस्तवीक्ष गोको पार्स मुक्त सदुपलभ्य बाका जय प्राण मेन्द्रियो गठतम तम फरी प्रणीय वत्सा ब्रज ये बकासुर के उद्धार की लीला तो यहाँ सिकंदर चंद्र मजे में खेल रहे हैं वही उनका जो एक समान त्रिभुवन मोहन सुंदरी किसी अवस्था में इनके सौंदर्य में कभी कमी आती नहीं तो बढ़ते ही रहता है नित्य निरंतर वही मधुर आती मधुर वो बाल पन की भंगिमा वैसी ही वो गायों की वो मच्छरों के राशि आगे आगे चल रही और वो ही सब बालक खेल रहे आपस में और सारे के सारे बलराम जी के नेतृत्व में बलराम जी सब के सरदार कन्हैया ने कह दिया था सब बालकों से कि देखो दादा की बात माननी पड़ेगी भला हम सब के सरदार दादा हैं दादा जो कहेंगे सबको मानना पड़ेगा तो बलराम जी सब का नेतृत्व करते रहते और ये बस हंसते खेलते अपनी बीच ये बांके भूमो से सारी वनस्थली की शोभा निहारते कभी बंसी बजाते और बंसी के स्वर लहरी से सारे वृंदावन के वृक्षों को रसोत्जित करते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़े चले जा रहे देखा बड़ी सुंदर घास है नरम नरम भूमि आ गई और पास ही एक सरोवर है सरोवर के किनारे पर भी सुंदर सुंदर कोमल घास लगी हुई है और वहां जल निरंतर मिलता है तो इसलिए और भी वो स्नेग्ध हुई है इस सुंदर वन को देखकर इस भूमि को देखकर कर भगवान का यही ठहर जाओ बच्चों को ठहरा दो यहीं पर आज यहीं खेलेंगे तो एक काम करो पहले इनको पानी तो पिया दो बछड़ो को पहले पानी पिलाओ सरोवर का बड़ा सुंदर निर्मल जल था उसमें श्याम सुंदर ने कहा इतनी दूर से आए हैं इनको प्यास लग गई होगी पहले पानी पिला दो तो और वो भी जब नाचते कूदते फादते आए थे ना तो उनको भी प्यास लग गई थी सखाओ को भी तो पहले तो सब ने अपने अपने बछड़ों को जल में उतारा बछड़े जब बछड़ों का घाट अलग रहा ये जल पान पानी पी चुके तब इनको ऊपर ला के घाट चढ़ने को छोड़ दिए अब वो खुद घास लगे पूरा मीठा पानी सरोवर का ये पानी अपना मीठा हो जाता जहाँ ये जाते हो वहाँ पानी मीठा हो जाता पानी देख सके हमारा सौभाग्य वरुण देवता स्वयं वहाँ पर आकर के और तमाम काम कर मधुर बना देते पानी को सुभाषित बना देते जिस आकाश में जाते वो आकाश स्वच्छ हो जाता वहाँ की वायु मधुर सुगंधमयी बन जाती सब अपने को धन्य करते तो इन्होंने स्वम संकुल सर्वे पाचंददा गत्वा जलाशय अभ्यास पा युवा पपुर जनम इन सबने वचरों को पानी के लाया एक दिन और फिर स्वयं पानी वानी पीने लगे उनको इतने में ये बाहर आ गए बाहर आके लगे खेलिए दौड़ने लगे इधर उधर इसी समय देखा कि एक बड़ा भारी विशाल जंतु वहां पर बैठा बड़ा सफेद सफेद उज्जवल वरण और बड़ा भारी छोटा सा पक्षी नहीं था बड़ा भारी विशाल तेरत ते महासम अवस्थितम देखा कोई बड़ा भारी जीव बैठा है यहाँ पर तो बालक निर्णय नहीं कर सके कि ये क्या है तो बालक अपनी अपनी बुद्धि सोचने लगे ने बोले कहीं बिजली गिरी होगी और बिजली से पहाड़ की चोटी को टूट गई होगी गिरीशन कोई टूट टूट को गया होगा और टूट पर वो जमीन पर गिरा होगा तो गिरते गिरते यहां तालाब किनारे आ गया तो तेत बद सुर वाला महासुत मतम तत्र सुर बद्र गिरे है श्रृंग विवस्तुतम सोचा कि ये तो बद्र के लगने से और पहाड़ का श्रृंग ही टूट करके यहां पर गिर पड़ा है तो असल में सुखदेव जी कहते हैं कि वो पहाड़ उहाड़ नहीं था सवे बकु नाम महान असुरूप बकरूपध ये तो बगुले का रूप धारे हुए महान असुर रहा तो कुछ कुछ बच्चे आगे बढ़े जो जरा बड़े उम्र के थे दाऊदी ने कहा गया चलो देखो तो, तो ये आगे बढ़े और देखा तो ये है तो बगुला और बड़ा विशाल काय है बड़ी भारी भारी उसकी काया है उसने चोच खोल रखे मुंह डा वो तो बैठा था ना पाख में कि आ इधर तो चढ़ से हवा से खींच ले अंदर और मुंह बंद कर लें मुंह बंद करके अंदर समाप्त कर दें तो उन विचारों के प्राण सूख गए मुंह दिखा रहे राम राम ये तो मुंह बाय बैठा है उनको क्या दिखाई दिया कि मानो ये जमीन को उखाड़ कर ऊपर ले जाने के लिए और नीचे की चोंच को इसने लगा रखा जमीन पर और ऊपर की चोंच को उठा रखा आकाश में मानो धरती को चोंच से उठा करके उखाड़ करके स्वर्ग मिले जाएगा ये और मानो ये एक ही साथ देवता दैत्य मानव सारे जीवों के प्राण खींचने के लिए ये मानो सदाशी लेकर के और काल देवता ही आ गया है यहां पर देव दनुज मनुजाज सकल वीर दीव जीवन आकर्षण कर्षणायल वितयत महासंघर्षम विवृत्त स्थित इव काल पुरुषा ऐसा समझा उन लोगों ने तो बोध बालक भगे सब डर करके भगे और प्राण प्रियतम सखा उनके उनको तो डर लगता तो श्री कृष्ण की शरण में जाते और कुछ काम होता तो वहीं जाते दूसरे के तो, तो उनकी आंख है या नहीं मरना उनके चरणों में जीना उनके लिए सारा का सारा श्री श्याम सुंदर के सिवा कुछ नहीं तो उनके प्राणाधार मित्र रहे श्याम सुंदर तो भक्त के उनकी तरफ चले श्री कृष्ण जी उस बक की ओर देख रहे थे और अपने दो एक मित्रों से कह रहे थे आकारात पक्षी तुलस्या व्यापारा न पक्षीवक्त बकर की नमक साक्षात कूटवत क्ष अरे भैया देखो तो सही ये देखता तो है आकार से आकृति से तो पक्षी सा लगता है लेकिन इसकी चेष्टा जब हम देखते हैं तो ये पक्षी किसी लगती नहीं है तो ये नवक वक माने नवक वक ये बक नहीं है बगुला नहीं है बका सुर है बक किम नवक साक्षात गुटवक स्थित रीक्ष भाई ये कोई नई जात का बगला है नवक वक है नई जात का बगला है कोई ये हम लोगों ने जो बगले देखे छोटे छोटे देखे नई जात का बगला इसी से ये पहाड़ फूट वक ये पहाड़ पहाड़सा मालूम होता है और असल में है बगला ही तो स्तंभ इतनी ही तमाम गोप सखा आ गई सब ने आकर के चारों ओर से भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और सब बड़े हुए थे बोले अरे भैया कन्हैया देखे पक्षी नहीं है सखे नायन पक्षी अति तू सकला नो गिलित कतारंभेण गुरुतर रंभेण केना बका दानवे नहीं भविष्य कदिप पलायनमेवा अस्माक पथ्य बोले भैया कन्हैया ये तो पक्षी तो तू कैसा पक्षी पक्षी नहीं है ये तो हम सबको निगल जाना चाहता है निगल जाएगा सबको ये भाग चलो दूसरे बोले बड़ी जोर से जल्दी से बोले अरे बोले देखते नहीं है देखते नहीं है तुम भागोगे कैसे भागने को जगह कहाँ रहेगी तुम देखते नहीं कैलाश शिखर शिखरित राय दीर्घ दीर्घ तरह चंच बदा दस्य खत्म पलाया ना भी अरे देखते नहीं तुम ये कैलाश पर्वत के शिखर किससे भी बड़ा इसका शरीर और ये कितना लंबा इसका ये चो चोच देखो ना तुम इसकी चोंच भागो कैसे जिधर जाओगे चोच फैला के ले लेगा अब तो साहब सब डर गए बोले भैया अब तो भागने को भी जगह नहीं रही तो अब क्या करें अब तो तुम्ही तु, तु, तु बचाओ अब बस बच और कोई उपाय दिखा नहीं तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर खेर मधुर मधुर अधुरों पर मृदु हास्य की रेखा छा गई और झरने लगा उससे वो सुधा बिंदु झरने लगे अब उनके मुखमंडल का जो सौंदर्य था माधुरी लावण्य वो मानो निखर उठा अब सखा तो सब ये देख करके मत हो गए भूल गए बबुल को थोड़ी देर के लिए देख करके वो भगवान हंसता हुआ श्रीमुख और ये सब वो हंसने लगे इनके भी ओठों पर हंसी आ गई आनंद में भर गए वो श्रीमुख को देख करके भय कहा रहता इतने में ये बोले कि नाशन का नियम डरना मत भैया अभी देखो सब ठीक करते हैं तो वो सब जानते हैं कौन है क्या करने आया है क्या करने करते हैं पर इनके मुख कमल पर मुंह पर ऐसा भाव इन्होंने बनाए रखा है मुग्ध भाव मानो इस बग पक्षी के संबंध में इनको कोई ज्ञान ही नहीं हो बोले देखो ना अभी जाते हैं ना तो जैसे छोटा सा बच्चा सरल भाव से कहे कि देखो मैं जाता हूँ ना मैं ठीक कर दूंगा अभी उसको तुम बरोमत इस प्रकार वो बकासुर के चोच की तरफ लगे। वर वर जाने लगे पुंडली के लोचन स्तंभ जानन अजानस्य तुम्ह जाने लगे चोच के तरफ अरे मगर मज्जा मज्जा का रुक जा तो मानता नहीं डर लगा सखाणों को कहीं जा जाके चौंच के पास गया उसने निगल लिया तो इनके मुख पर कोई भय नहीं सरल बालकवत जैसे बच्चा आग में हाथ डालने जाए उसके मन में एक उल्लास रहता है बड़ी अच्छी चीज है चमक चमकदार दिख रही है चलो ये खिलानो खिलौना ले लेंगे तो यहाँ तो खिलौना ही है और क्या है तो जरा सी भी भय की कोई रेखा छाया भी नहीं कल्पना भी नहीं आखिर लोग नायक है ना भगवान तो बच्चों ने देखा ही तो डरता नहीं है, तो आपस में काना-खुशी की बोले उतना उतना मर गई थी इसके हाथ से तो न कोई नारायण वारायण ना आया होगा इसको बचाने के लिए तो ये जाता है अपने क्यों बोलो जरा देखो क्या होता है तो बच्चे सब देखने लगे अब बच्चों की आंखों के पलकें पड़नी बंद हो गई बल्कि बच्चे देखने लगे अकुतो भय अकेले कश्य सहेल मधुमुख उप सरपंचम इतने में देखा क्या हुआ अकस्मात की वो जो ध्यान लगाए बैठा था बगुला वो उचका और उसी समय पास आ गया और पास आके उसने क्या किया कि जब छांच फैलाई हुई थी तो नील सुंदर को नीलमणि को निगल गया ओहो अब तो इनके आगत शोषा कृष्ण तीक्षण तुंदू घर सद बने ये वृद्ध के जीवन श्याम सुंदर नीलमणि को बक ने अपने मुंह का घास बना दिया अब तो वहां पर तो सारा बंद लोग जितने पक्षी सब बैठे हुए थे वृक्षों के डालियों पर मधुर मधुर काकली कर रहे थे उन सब के आंसू बहने लगे आर तनाद करने लगे बेलें सब कांपने लगी लताएं बनके जो मृद रहे हरिण ये सब कर्ण चितकार करने लगे बंदर रोने लगे और अंतरिक्ष में सुनाई दिया देवता में ने, सबने क्रंदन आरंभ कर दिया और विचारे ये गोप बालक इनकी तो वही दशा हो गई जैसे प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है कृष्ण महाबकग्रस्तम दृष्टि रामादेवर्भ का बहुर इंद्रियाणी व बिना प्राणम विचेतसा जैसे प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की दशा होती है सब के सब इंद्रिया निश्चेष हो जाती हैं। इसी प्रकार जब श्री श्याम सुंदर सबके प्राण स्वरूप जब ये बकासुर के मुँह में समा गए तो दाऊजी और गोप सब के सब इनमें फिर रखा ही क्या था प्राण निकल गए तो निष्प्राण शरीर में जैसे इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के गोलक कुछ काम नहीं करते आंख जो की जो तो दिखती है पर दिखाई नहीं देता काम के गोलक दिखते हैं पर सुनाई नहीं देता इस प्रकार सारे गोप बालक बेहोश हो गए चेतना शून्य हो गए जब ब्रक गसो कुंवर नंदलाल बल समेत सब ब्रज के बाल भय विचीर्तन कीर्तन ऐसे प्राण बिना इंद्रिय गण जैसे